क्योंकि आपकी सफलता हमारा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन कार्यक्रम को आप हर शनिवार 5 बजे सुनते हैं तो आइए आज शनिवार का दिन है और आपसे हम जुड़ते हैं एक नए विषय को लेकर नया नहीं पुराना है लेकिन फिर भी एक बार फिर से एक बार रिवाइव करते हैं जी हाँ करियर इन चार्टर्ड अकाउंट चार्टर्ड अकाउंट बनकर अपना करियर को कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं आज हम लोग सीए बनने के विधि विधान को समझेंगे और साथ ही साथ दो सीए की प्रेरक कहानियां भी आपको सुनाने वाले हैं साथियों चार्टर्ड अकाउंट सीए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अनुशासित और विश्वसनीय पेशे में से एक है सी डिग्री आई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाती है ये क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन ऑडिटिंग टैक्सेशन अकाउंटिंग बिजनेस कंसल्टिंग और कॉपरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है जो लोग तर्क शक्ति संख्याओं और विश्लेषण सोच में माहिर होते हैं, उनके लिए सीए करियर का शानदार विकल्प है तो अब इसके बारे में अधिक जानकारी क्या करता है और सीए कैसे बने इसके बारे में भी बातें करेंगे और साथ ही साथ क्यों करें ये भी बातें हम सुनाएंगे आपको और इस क्षेत्र में कौन कौन सी आपको कलाएं आनी चाहिए उसके बारे में भी बातें करेंगे तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक शानदार ब्रेक उसके बाद फिर बातें करते हैं सीए कैसे बने इस पर सुनते रहो मुस्कराते रहो प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है बाबा तुम्हार Oh dear. abha नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ आइए बात करते हैं आज सीए बनने का तरीका क्या है सीए क्या करता है इससे शुरू करते हैं सीए एक काम सिर्फ वही खातों तक सीमित नहीं बल्कि ऑडिट और एस्योरेंस कंपनियों के खातों की जांच करना वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना दूसरा होता है टैक्स कंसल्टिंग इनकम टैक्स जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग सरकार के नियमों के अनुसार वित्तीय प्रणाली बनाना तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी के खर्च निवेश और मुनाफे का विश्लेषण फंडिंग बजटिंग और जोखिम प्रबंधन ये सारी चीज़ें इसमें हैं चौथी बात आती है कॉर्पोरेट एडवाइजरी जी हाँ साथियों बिजनेस को नई रणनीतियाँ देना मर्ज एक्जिक्शन और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तैयार करना पांचवी बात ये आती है पांचवी बात ये आती है कि क्लाइंट काउंसलिंग छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योग को सलाह देना स्टार्टअप्स की मदद करना तो जब बात आती है इन सभी की तो सीए ये सब कुछ काम करता है अगर आप एक अच्छा बिजनेस व्यापार चलाना चाहते हैं तो सी के साथ मिलकर अगर आप उसके पूरे प्लानिंग से अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी हाँ थोड़ी फीस जरूर देनी पड़ेगी लेकिन फीस देने से आपका टेंशन ख़त्म होता है भाई काम करो अच्छा करो और टेंशन फ्री होके काम करो है ना यही तो विशेषता है तो आप ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखिए और टेंशन फ्री होकर अपना कार्य को अंजाम लें तो चलिए आप बात करते हैं सी कैसे बने क्या करता है वो समझ लेने पर कैसे बने इस पर बात करना आसान हो जाता तो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं भारत में सी ए बनने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल ज़रूर है थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है क्यों क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है पहली बात है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देना दूसरा सी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ग्रुप वन एंड टू तीसरी बात है आर्टिकल शिप वर्ष का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और चौथा सी ए फाइनल एग्ज़ाम कुल मिलाकर 4.5 से लेकर साढ़े चार साल से छः वर्ष में सीए पूरा हो सकता है यह मेहनत और निरंतर अभ्यास पर निर्भर करता है हो सकता है आपको पाँच साल छः साल में आप प्रॉपरली फाइनल एग्ज़ाम देकर सीए बन सकते हैं लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो लगातार एग्ज़ाम देते देते भी क्लियर करते हैं तो इसमें एक खूबसूरती ये है मालूम कि आप अगर पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो असिस्ट करके भी आप अच्छा कमा सकते हो ठीक है ना और कुछ चीज़ें जो करता है उसमें से कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं और सीए को हायर करके उनका फीस देकर कर ये काम पूरा आप एक कंपनी बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं आपने देखा होगा एक व्यक्ति का काम नहीं ये टीम वर्क का काम होता है आगे चल के तो चलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ गया होगा अब इसके फायदे क्या है है ना इसके बारे में थोड़ी देर में जानते हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सीए कैसे बने और क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं जी हां है। सीए बनने का प्रक्रिया तो मैंने बताया साढ़े चार से छः साल लगते हैं और अब फायदा क्या है उस पर बात करते हैं ठीक है और सीए ए क्या करता है ये भी आपने लिख लिया होगा विद्यार्थी मित्रों चलिए अब बात करते हैं सी क्या करता है एक उच्च आय और प्रतिष्ठा एक फ्रेशर सी भी आसानी से 7 से 12 लाख वार्षिक कमा सकता है अनुभव के साथ पैकेज 20 से 50 लाख तक पहुंच सकता है दूसरा ऑफिस प्लस स्वतंत्र प्रैक्टिस दोनों नौकरी भी और खुद का फॉर्म खोलने का मौका भी मिलता है तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर सीए को मिलता है। तीसरी बात देश विदेश में अवसर सी डिग्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है इसलिए आप कहीं भी जाकर इस काम को कर सकते हैं तो देश हो या विदेश में दोनों जगह आपकी मांग हमेशा से है चौथा है स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण स्टार्ट को वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत है तो आजकल देखते हैं इंडिया में स्टार्टअप की बड़ी बूम चली है इसमें सीए का बड़ा रोल होता है पांचवी बात सुरक्षित करियर है हर उद्योग हर सेक्टर में सीए की आवश्यकता होती है इसलिए एक बार आप सीए बन जाते हैं तो नौकरियों की लाइन लग जाती है आपके पास <laughs> तो ये बहुत बड़ा फायदा है थोड़ी सी मेहनत शुरू में करो और जिंदगी भर उसको जो है आराम से आप कर सकते हैं अच्छा इस क्षेत्र में आवश्यक जो कौशल है स्किल्स क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए दूसरा गणित व अकाउंटिंग की पकड़ हमेशा होनी चाहिए तीसरा होता है हर चीज़ में ये ज़रूरत है यहाँ पर भी धैर्य और अनुशासन चौथी बात आती है जटिल समस्याओं को हल करने का कौशल पाँचवीं समय प्रबंधन ये भी हर जगह ज़रूरत है ईमानदारी और नैतिकता इसके साथ में संचार कौशल तो साथियों ही ये सारी चीज़ें हर फील्ड में ज़रूरत है लेकिन तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता इसमें गणित और अकाउंटिंग की पकड़ ये यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी आवश्यकता है अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो इसके बाद अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो निश्चित तौर पे आप कम समय में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन को बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपको अगर कोई सवाल हो कोई बात पूछना हो तो आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं तो यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आइए बात करते हैं एक दो कहानियों की एक कहानी महेश पाटिल की सफलता की साथियों राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे महेश पाटिल बचपन से ही पढ़ाई और गणित में तेज थे परिवार खेती बाड़ी करता था और आर्थिक हालत कमजोर थी बारहवीं में उन्होंने अकाउंट्स में सौ से अट्ठानबे अंक लिए शिक्षक ने कहा तुम्हें सी ए बनना चाहिए तुम्हारा दिमाग संख्याओं के लिए बना है बस फिर क्या था महेश के दिलो दिमाग में ये बात आ गई और महेश ने सीए को अपना लक्ष्य बना लिया फिर ना कोचिंग ना बड़ा शहर न सुविधाएँ और ये चीज़ें तो बस गांव में रहने वाले को तो हमेशा इन चीज़ों की कमी का खलन रहता है वे घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे पहली बार मैं सी फाउंडेशन पास किया लेकिन इंटर के एक ग्रुप में फेल हो गए परिवार ने कहा छोड़ दो कोई नौकरी कर लो क्योंकि <laughs> गांव में हमेशा माता पिता कभी फेल हो जाते हैं, तो सीधा कहते हैं आप नौकरी कर लो या कोई कंपनी में ज्वाइन कर लो लेकिन महेश के पास सपना लक्ष्य बहुत तेज था अपनी इच्छा शक्ति ज़्यादा थी मुझे नौकरी नहीं मुझे सी बनना और हमेशा महेश ने हार नहीं मानी मै इसने अपने आप को मजबूत किया दोबारा उन्होंने मेहनत की और परीक्षा दी और दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए अब आता है तीसरा आर्टिकल शिप साथियों ग्रुप अगर आपने पास कर लिया तो आर्टिकल शिप तो आराम से कर ही सकते हैं आर्टिकल शिप के दौरान उन्हें एक बड़ी कंपनी ने ऑडिट में काम किया उनकी मेहनत से प्रभावित होकर उसी कंपनी ने उन्हें नौकरी का ऑफर भी दिया आर्टिकल शिफ्ट में प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस में आपको अच्छा अगर सामने वाले को लगता है आपका काम देखकर पसंद करते हैं तो बस वहीं से आपकी जो है चल पड़ती है सी फाइनल में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की पूरे गांव के लोगों ने उनका जो है परिणाम देखकर कर उन्हें बड़ा खुश हुआ गाँव ने आज तक ऐसा परिणाम नहीं देखा था और आज वे एक भारत राष्ट्रीय कंपनी में सी है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है करोड़ों का पैकेज हर गांव के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं साथियों कहानी का संदेश यही है संसाधन नहीं संकल्प मायने रखता है ये कि मुश्किल कठिनाइयों से बड़ा आपका लक्ष्य होना चाहिए तब आप इसको क्लियर कर सकते हैं तो आशा करूंगा आपको ये कहानी से एक बेहतरीन समझ मिल गई होगी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत करना आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और कहानी मैं आपको बताता हूं नेहा बंसल करियर ऑप्शन हर शनिवार शाम पांच से छह बजे आर रमेश के जुड़ी नेहा बंसल ने बारहवीं के बाद सीए का सपना तो देखा लेकिन परिवार की जिम्मेवारियों के कारण पढ़ाई बीच में छूट गई शादी घर परिवार बच्चे सपना पीछे छूट गए अब बहुत सारे महिलाओं के साथ बच्चों के साथ ये चीज़ें होती है। एक दिन उनके बेटे ने कहा मम्मी आप पढ़ाई क्यों नहीं करती आप हमेशा दूसरों का हिसाब रखती हैं आप तो सी बन सकती है <laughs> अब देखिए बच्चे का ये वाक्य उनके अंदर आग की तरह जल उठा दस साल बाद उन्होंने फिर से इस ये की किताबें उठाई सुबह चार बजे पढ़ाई शुरू की बच्चों के सोने के बाद देर रात तक तैयारी कर एक दिन में सिर्फ दो या तीन घंटे पढ़ने का समय लेकिन उन्होंने हार नहीं मांगी साथियों क्या होता है? कभी कभी हमारे लिए एक शब्द ही मोटिवेशन का काम करता है किसी का कहा हुआ शब्द हमें ऐसा दिल को छू लेता है और हम उसके लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक समय होता है हमारे जीवन में किसी के शब्द हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नेहा बंसल की कहानी को और इसमें बच्चे का शब्द उनके दिल तक पहुँचा है और उन्होंने मेहनत की अब तीन प्रयास के बाद उन्होंने सी ए फाइनल पास किया जब आई सी ए आई में उन्हें नव उत्तीर्ण सी ए की पहचान मिली उन्होंने अपने पति और बच्चों के साथ खड़े होकर कहा सपना देरी से पूरा हो सकता है पर ख़त्म नहीं होता फिर तो क्या था आज नेहा एक सफल सलाहकार है टैक्स कंसल्टेंट है और कई महिलाओं को करियर काउंसलिंग देकर प्रेरित करती हैं और अपने जीवन से उन्हें प्रेरणा देती हैं। साथियों इस कहानी का निचोड़ यही है चार्टर्ड अकाउंट सिर्फ एक डिग्री नहीं एक अनुशासन एक प्रतिष्ठा और एक ज़िम्मेदारी है ये करियर कठिन जरूर है लेकिन जो युवा धैर्य मेहनत और ईमानदारी से इसे पूरा करते हैं वे जीवन भर सम्मान स्थिरता और सफलता पाते हैं सीए बनने का रास्ता चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन प्रेरक कहानियों की तरह यदि लक्ष्य स्पष्ट और नियत मजबूत हो तो सफलता में निश्चित है साथियों आशा करूंगा आपको ये दो ने, ये दो दो आपको अपने अपने जीवन में, अपने करियर के के प्रति जरूर मोटिवेशन दिया होगा। इनी के साथ फिर मिलता हूं एक अगले नए विषय को लेकर अगले शनिवार को तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्क राते रहो